राजकुमार रसोईया और चालाक राजा टेरी ठंडी रसोई हम महल के दरवाजे पर खड़े होकर काप रहे थे सर्दी की ठंडी हवा थी और दीवारें उदास थी मैं डरी हुई थी मेरी माँ बस दूसरी बार दस्तक देने वाली थी तभी दरवाजा खुला और मैंने खुद को महल की रसोई को घूरते हुए देखा एक दर्जन गंदे चेहरे मुझे घूर रहे थे नौकर अपने अपने लकड़ी के कटोरों के साथ एक बड़ी मेज के चारों ओर बैठे थे दरवाजा बंद करो कोई जोर से चिल्ला बहुत ठंड है माँ ने मुझे अपने आगे रसोई में धकेल दिया और फिर दरवाजा तेज आवाज के साथ हमारे पीछे धम से बंद हुआ दर्जन भर आके ठंडी रसोई में हमें घूमती घूरती रही, रही। वहाँ एक विशाल भट्टी थी जहां तांबे के बर्तन कढ़ाई और भगोने और मृत खरगोशों और के एक साथ लटके थे उस भट्टी की दैनीय आग पर एक काले बर्तन में थोड़ा सा दलिया पक रहा था एक आदमी ने बर्तन को आग पर से उठाया और उसे मेज पर रख दिया एक आदमी मुझे घूरने लगा उतना मोटा आदमी मैंने पहले कभी नहीं देखा था उसके चेहरे पर मांस की सिरवटों ने उसकी छोटी आंखों को लगभग छिपा दिया था और उसकी गर्दन एक बैल जैसी थी जब वो मुस्कुराया तो उसके दांत पीले हरे और टूटे हुए थे उसके चिकने अपरन से उसकी सांस जितनी ही बुरी बदबू आ रही थी उसने अपने सख्त हाथ से मेरी ठुडी को उठाया और मेरे सिर को झुकाया तो तुम हो रसोई की नई नौकरानी नौकरों ने बर्तन एक दूसरे को दिया और उसमें से पानी जैसा पतला दलिया खाया उन्होंने उसे चुपचाप खाया यह है एलोनोर एली मेरी माँ ने कहा जरा बाबरची एली से नमस्ते कहो हेलो कुक एली लकड़ी के चम्मचों की आवाज अब बंद हो गई मेज पर मौजूद बारह नौकरों ने अपनी सांस रोक कर रखी कुक की आंखें उससे घुर्राने में गायब हो गई फिर वो मुस्कुराया एक जीवंत लड़की वाह इन निकम बर्बाद नौकरों के बाद यह एक अच्छा बदलाव होगा उसने कहा और फिर से खाना खाने वाले नौकरों को देखा जिन्होंने अब दोबारा खाना शुरू कर दिया था माँ ने मेरे फटे पुराने कपड़ों की गठरी छोड़ दी और वो तेजी से दरवाजे से बाहर चली गई तब उन्होंने दरवाजा इस... जब उन्होंने दरवाजा खोला तब वो चिंतित दिखी दरवाजा बंद करो कोई चिल्लाए बड़ी ठंड है मां ने मुझे छोड़ दिया एकदम अकेले उसने मेरी माँ की तरफ सिर हिलाया उसे मेरे पास छोड़ दो मैं उसकी देखभाल करूंगा कापने वाला नौकर रसोई ने मेज की चारों ओर देखा लैमबर्ड सिम्निल चिल्लाए एक लड़का अपने पैरों पर उठा उसके बर्तन में दलिया उतना ही पतला और पीला था हाकूक उसने कहा और फिर कांपने लगा युवा का ध्यान रखो उसे सोने की जगह दिखाओ उसे क्या क्या करना है सब काम बताओ हाकूक हा कुक लड़का अपने कटोरे को प्यार से देखता रहा फिर वो अपनी बेच से उठकर मेरी ओर एक केकड़े की तरह बढ़ा जैसे वो कुक के पास से गुजरा मोटे कुक ने उसे चाटा मारने की कोशिश ने उसे चकमा दिया उसने कुछ नहीं किया मैं चिल्लाई कुक ने अपना मोटा चेहरा मेरी ओर घुमायात दिखाई दिए लैमबर्ट एक दुष्ट लड़का है क्यों ठीक है ना लैमबर्ट हाँ कुक पर आप उसे इस तरह से मार नहीं सकते मैंने कहा अब उस ठंडी रसोई में, में मेरा चेहरा गर्म था नहीं कुक ने धीरे से कहा फिर एक गंदी उंगली की नोक मुझे अपने कंधे पर महसूस हुई और साथ में एक बदबूदार सांस भी उसकी गर्दन के पीछे एक कुल्हाड़ी से वार किया जाना चाहिए अचानक उसने एक मे से मांस काटने वाली कुल्हाड़ी उठाई और वो हवा में हिलाई उसका कत्ल होना चाहिए क्या यह ठीक नहीं है लेम्बट हाँ कुक दुखी लड़का बड़बड़ाया अच्छा अब इस लड़की को अस्तबल के ऊपर वाले कमरे में ले जाओ और उससे उसकी सोने की जगह दिखाओ लैम्बर्ट ने सिर हिलाया उसने मुझे एक विचित्र मुस्कान दी मेरी गटरी उठाई और अपने पीछे चलने को कहा जब मैं दरवाजे पर रुकी तो मैंने एक नौकर को लैमबैट का दलिया अपने कटोरे कटोरे में खाली करते हुए देखा पुआल क्या मुझे यहाँ सोना होगा मैंने लम्बेट से पूछा उसने अपना सिर लाया और मेरी गटरी पुआल के ढेर पर गिरा दी पुआल पर सोना उसने कहा और ओढ़ने के लिए कम्बल इस्तेमाल करना क्योंकि यह कमरा घोड़ों के एकदम ऊपर है इसलिए यहां कुछ गर्मी है मैं अपने बिस्तर को घूर रही थी तभी पुआल रेंगने लगा मैं फुसफुस लैंबर हसा वो सिर्फ एक चूहा होगा मेरा एक विशेष चूहा मित्र है उसने कहा अचानक वो सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ा और उसने नीचे देखा यहाँ लोग दरवाजों पर बातें सुनते हैं क्या तुम्हें पता है उसने मेरी ओर देखा मैं अपने चूहे को हेनरी बुलाता हूँ राजा के नाम पर अगर राजा को यह पता चले तो मैंने कहा राजा सबसे बड़ा चूहा है उसने जंगली अंदाज में कहा महल में हर एक की हालत इतनी दयनीय क्यों है आपको क्या लगता है क्योंकि राजा इतना मतलब है हम सबको सस्ता और बेकार खाना मिलता है यहाँ तक कि उनकी पत्नी महारानी एलिजाबेथ को भी अपने कपड़ों पर पैपन लगाने पड़ते हैं रानी के जूतों में टीन के बक्कल लगे हैं जो चांदी के होने चाहिए थे और तो कुक तो काफी मोटा लग रहा था मैंने कहा लैमबड तेजी से सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ा और फिर वापस आया वो राजा का भोजन छुराता है अगर हमने ऐसा किया तो हमें मार पड़ेगी लेकिन कुक के पास पेंट्री यानी भंडार की चाभी है वह पुआल पर बैठ गई लैमब सही था पुआल काफी गर्म था कुक ने तुम्हे दुष्ट क्यों कहा लेम्बर्ट तीसरी बार सीढ़ियों के ऊपर चढ़ा और फिर नीचे उतरा वो जल्दी से बोला राजा हेनरी ने इंग्लैंड का ता चुरा लिया असली राजा प्रिंस एडवर्ड एडवर्ड को होना चाहिए था लेकिन उन्हें राजा हेनरी ट्यूडर ने लंदन की मीनार में बंद कर दिया उन्हें राजा हेनरी ट्यूडर ने लंदन की मीनार में बंद कर दिया मैंने यह कहानी सुनी है क्या वो अभी भी वहां बंद है लेमबर्ट ने अपना सिट इतनी तेजी से हिलाई कि मुझे लगा कि वो पॉल पर गिर जाएगा एडवर्ड बच निकला वो चिल्लाए तुम यह कैसे जानते हो लेमबर्ट मैंने धीमे से पूछा क्योंकि वो मैं ही हूँ मैं हूँ राजा एडवर्ड अर्लॉग वॉर्विक मैं ही हूँ इंग्लैंड का असली राजा आधी रात की बैठक उस दिन मैंने रसोई की नौकरानी के रूप में अपने काम के बारे में सीखा मैं पतीलों और बर्तनों की रेत से पतीलों को बर्तनों की रेत से माजती थी और फर्श फुहारती थी मैं रोटी के आटे को तब तक गूंथती थी जब तक मेरे कंधे दर्द से सुन्न नहीं हो जाते थे मुझे बाल्टी भर भर पानी ढूंढना पड़ता था जिससे मेरे कंधे दुखने लगते थे दोपहर के भोजन में हमने रोटी और पनीर खाया लेकिन कुक ने हमारे साथ नहीं खाया वो दो घंटे के लिए पेंट्री यानी भंडार में गायब हो गया और जब वो वापस लौटा तो खाना उसकी ठुड्डी से नीचे टपक रहा था और उसे नींद आ रही थी फिर राजा और उसके दरबार के लिए शाम का भोजन बनाने का समय था कुक ने गहरी सांस लेते हुए मुझसे कहा अगर तुमने कड़ी मेहनत की तो फिर तुम एक दिन खाना खिलाने वाली नौकरानी बन सकती हो और तब राजा को देख सकती हो एक दिन पर मैंने राजा को जल्द ही देखा उस रात में ग्यारह बजे अपने पुआल पर लेटकर सो गई कुछ देर मैं जगी रही और मैंने आधी रात की घंटी सुनी तभी गार्ड मुझे लेने के लिए आए वे चुपचाप एक लालटेन लालटेन लेकर आए जिसने बहुत मुश्किल कुछ रोशनी पैदा की उनमें से एक लंबे आदमी ने अपने हाथ से मेरा मुंह बंद किया वो इस बात का संकेत था कि मुझे कोई आवाज़ नहीं करनी चाहिए जब मैं सीढ़ियों से नीचे आंगन में उतरी तो नीचे स्थित घोड़े हिनी रहे थे हम रसोई में घुसे जहाँ की हवा बासी भोजन और धुए की दुर्गंध से भरी थी गार्ड लालटिन की मदद से मुझे ऊपर सीढ़ियों पर ले गया मैं इतनी थक गई थी कि मैं बड़ी मुश्किल से खुद को खींच रही थी अंत में हम बड़े दरवाजे पर आए जो महान हॉल में जाकर खुला कमरे में एक अलाव जल रहा था जो कमरा गर्म करने के साथ रोशनी भी दे रहा था ऊंचा नक्काशीदार सिंघासन अब खाली था लेकिन अपना ड्रेसिंग काउंट पहले पहने एक व्यक्ति आग के सामने बैठा था और वो अपनी पत्नी से मुस्कान बिखेरते हुए मुस्कुराया ऊँचा गार्ड पहली बार बोला महाराज हम उस लड़की को लाए हैं फिर उस आदमी ने अपना हाथ ले रहा है और गार्ड को जाने का इशारा किया फिर वो मुझ पर मुस्कुराया उसके दांत सड़ने के कारण थोड़े काले थे वो एक सुखद मुस्कान नहीं थी एलेनोर आओ और अपने आप को गर्म करो मैंने इंग्लैंड के राजा हेनरी सप्तम हेनरी ट्यूडर के सम्मान में झुकी शुक्रिया महाराज मैंने विनम्रतापूर्वक कहा फिर वो एक छोटी हसीिया से एलेनोर मेरी सबसे प्यारी भतीजी तुम्हें मुझे चाचा हेंड्री बुलाना चाहिए चालाक राजा रसोई में तुम्हारा काम कैसा था राजा हेनरी ने पूछा उस काम ने मुझे लगभग मार डाला मैं करा उठी अला के अलाव के पास एक बेंच पर बैठते समय मैं थकी थी और जमाई ले रही थी उन्होंने सहमति से अपना सिर हिलाया लेकिन यहाँ किसी को भी तुम पर शक नहीं है सभी का मानना है कि तुम एक सिर्फ एक सामान्य नौकरानी हो हाँ चाचा हमने उन्हें बेवकूफ़ बनाया है मैंने कहा कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता कि मैं वेल्स में पेम्ब्रुक की लेडी एलोनो ट्यूडर हूँ बहुत अच्छा उन्होंने आपके सामने हाथ रगड़ते हुए कहा फिर तुम एकदम सही जासूस हो अब ट्यूडर्स को एक साथ रहना चाहिए मैं अपने परिवार के बाहर किसी पर भरोसा नहीं कर सकता तुम जानती हो कि ऐसे हजारों लोग हैं जो मुझे मरा हुआ देखना चाहते हैं एक बत्तख की तरह मृत फिर बादशाह ने अपने गाउन के फर वाले कॉलर को सहलाया असल में वो एक छोटा भूरा बंदर था उसने मुझे देखा फिर वो सोचने चला गया हर जगह विद्रोही और गद्दार है हाँ चाचा मुझे पता है मैंने कहा माने मुझे खतरे के बारे में बताया था अगर हैंनरी ट्यूडर सिंगासन हार गया तो वेल्स में हमारे परिवार को भी बहुत नुकसान होगा फिर वे हमें भी मार सकते हैं जैसे उन्होंने टावर में राजकुमारों को मारा था क्या तुम लैम्बर्ट सिंपल सिमनल से मिली हो हाँ चाचा क्या तुम्हारी मां ने तुम्हें उसके बारे में बताया हाँ चाचा लैम्बर्ट कहता है कि वो प्रिंस एडवर्ड है लेकिन असल में वो ऑक्सफोर्ड के एक वाद्यंत्र निर्माता का बेटा है मैंने कहा असली प्रिंस एडवर्ड अभी भी लंदन के टावर में बंद है राजा ने अपनी लंबी छुट्टी पर हाथ धेरा उसका चेहरा प्रिंस एडवर्ड से थोड़ा मिलता जुलता है मुसीबत यह है आप कितने दयालु राजा है उसे किचन बॉय बनाए मैंने किया अभी भी ऐसे लोग है जो सोचते हैं कि सिंपल सिम्नल मेरा सिंहासन छीन सकता है केवल एक ही व्यक्ति है जो ये पक्का जानता है कि रसोई में और लड़का वास्तव में कौन है और वो रसोई वाला लड़का है मेरे अंकल बहुत गुस्से में जिसके गुस्से में थे जिससे उनके कंधे का पंधर हिलने डुलने लगा अब वो बहुत डर गया है इसलिए वो कहता है कि वो एडवर्ड नहीं है पहले वो था अब वो नहीं है सच क्या है मैं आपके लिए सच पता लगाऊंगी चाचा मैंने वादा किया अगर वो सच में राजा है तो फिर आप क्या करेंगे चाचा हेनरी ने आश्चर्य से मैं अपनी आँखें झपकाई क्यों हम उसे मार देंगे क्यों हम उसे मार देंगे बिल्कुल रूर कुक मैंने रसोई में इतना काम किया कि मेरे उंगलियों से खून निकलने लगा और मेरे नाखून टूट गए जब मैं मांस को आग पर भूनती तो मेरी गोरी त्वचा तो भूरी पड़ जाती थी और मेरे नंगे पैर गंदगी से काले हो जाते थे जब मैं वेल्स में घर वापस जाऊंगी तो मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि वहां मेरे नौकरों का जीवन इससे बेहतर हो चौथे दिन में कुएं से पानी की एक चमड़े की बाल्टी लाने के लिए संघर्ष कर रही थी मोटे कुक ने मुझे जल्दी करने को उकसाया और मेरी पीठ पर अपना बूट मारा उससे मुझे ठोकर लगी और पानी गिर गया बेवकूफ लड़की वो गुस्से में चिल्लाया रुक कर मुझे गौर से देखा तुम एक रसोई की नौकरानी हो तुम बला क्या कर सकती हो मैं लगभग चिल्लाई राजा मेरे चाचा है और मैं कुछ उसकी ही मांस की कुड़ी से मरवा सकती हूँ लेकिन मुझे अपने राज को गुप्त रखना था लम्बट से सच्चाई जानने के लिए मुझे अभी भी उसे मुर्ख बनाना पड़ेगा मैंने कहा क्या भंडार घर में कुछ पीले रंग की बत्तियाँ है? पत्तियाँ हैं क्यों लम्बर ने शिरिला है क्या हम उसमें से कुछ ले सकते हैं भंडार घर में कुक ने ताला लगाया है उसने कहा लेकिन मैं वो बंद दरवाजा खोल सकता हूँ मैं मुस्कुराई तुमने यह कैसे सीखा मेरे पिता ने ऑक्सफोर्ड में मेरे पिता ऑक्सफोर्ड में वाद्यंत्र बनाते थे और मैं उनके ढक्कनों पर ताले फिट करता था मुझे तालों के बारे में सब कुछ पता है मैं ठंडे मैदान में रुकी मुझे लगा कि तुम्हारे पिता ड्यूक ऑफ क्लोरेंस थे और तुम ही असली सच्चे राजा हो लंबा ठसा यह सही है लेकिन जब मैं एक बच्चा था मुझे बदल दिया गया था जिससे दुश्मन मेरी हत्या न करे फिर वाद्य यंत्र निर्माता के बेटे को एडवर्ड के रूप में बड़ा किया गया और मुझे वाद्य यंत्र निर्माता के बेटे के रूप में बड़ा किया गया था मैं अभी भी उन्हें अपने पिता के रूप में मानता हूँ विद्रोही जानते थे कि लेकिन वे युद्ध में मारे गए लेकिन क्या चाचा किंग हेनरी को पता होगा नहीं अगर उन्हें वो पता होता तो मुझे कब का मार डालते मैं सरल जरूर हूं लेकिन मैं पागल नहीं हूं असली सच्चाई किसी को भी नहीं पता है वो हाँ सर मुझे छोड़कर मैंने कहा सिवाय तुम्हारे और तुम राजा को यह बात बताने वाली नहीं हो क्यों अली का बदला रसोई शांत थी सभी नौकर खुले मुंह हमें देखते रहे कुक ने दोपहर के भोजन के लिए खुद को भंडारैनी पेंट्री में बंद कर लिया था मैंने अपने कान दरवाजे पर लगाए थे और उसकी खरहाटे सुनी मैं एक तरफ खड़ी हो गई और लैमब को अपने चाकू से ताले पर काम करने दिया कुछ ही पलों में ताला खुल गया चमड़े का कब्जा चरमराया। मैंने दरवाजे के अंदर चारों ओर झांका कुक खराटे भर रहा था। एक का प्याला उसके पास बेंच पर पड़ा था भंडार यानी पेंट्री मीट और पेस्ट्री चीज और ब्रेड चीज और ब्रेड वाइन शहद और जड़ी बूटियों से भरी पड़ी थी वो सब एक खजाने की तरह था मैंने एक बड़ा पनीर नौकरों को दिया वे जल्दबाजी में कोने में गए और कुक के जागने से पहले उसे काट कर खा गए पीली बत्ती पत्तियों के पत्थर के मर्तबान को सेल्फ से उठाते हुए वो रगड़ा और उसकी आवाज आई कुक थोड़ा ही ला उसने सूंगा उसे डकार आई वो अपनी नींद में मुस्कुराया मैंने अपने हाथों के बीच में पीली पत्तियों को रगड़ा और उसके पाउडर को उसके शराब के पहले में गिरा दिया लेम्बट ने हाफ दिया लेकिन छुप मैंने कप में और पाउडर डाला लेकिन ओ चुभ मैंने खाली जार को वापस सेल्फ पर रख दिया पैटरी से बाहर निकले और लेम्ब ने दरवाजा बंद कर दिया हमने प्रतीक्षा की एक घंटे बाद कुक बाहर आया उसका लाल चेहरा तमतमा रहा था और चिल्लाकर आदेश दे रहा था हमने सभी घर में चूहों की तरह इधर उधर भागते रहे और शाही परिवार और उनके मेहमानों के लिए खाना बनाते रहे राजा हेनरी अपने धन दौलत को लेकर कंजूस था लेकिन जब मेहमान आते तो हमेशा एक अच्छी दावत देता था हमने भिन्न भिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और गुलाब के स्वाद वाले कस्टर्ड कब बनाए छ बज के रात का खाना परोसा जाने के लिए तैयार था कुक ने अपने चर्बी वाले पेट को जकड़ पकड़ा उस पीले पाउडर ने अपना काम करना शुरू कर दिया लम्बट ने घबरा कर अपनी एक उंगली को छपाया पीली पत्तियां उसे शौचालय जाने के लिए मजबूर करेंगी वो फुसफुसाया हाँ कुक को बहुत जल्दी शौचालय की आवश्यकता होगी और लंबे समय तक मैंने कहा उसने मुझे लात मारी और यह मेरा बदला होगा कुक ने अपने पेट को रगड़ा और, और मुस्कुराने की कोशिश की एक राजा के लिए यह एक फिट दावत है वो चिल्लाए मैं परोसते समय सबका लीडर बनूंगा उसने खाना परोसते हुए नौकरों से कहा फिर किंग हैं मुझे कहेंगे कि मैं कितना महान हूँ फिर उसका ध्यान हम पर गया तुम लोग यहाँ रहो और सफाई पर लगो या नहीं सफाई पर लगो नहीं तो मैं तुम्हें चाबुक से मारूंगा लेकिन जब वो बड़े हॉल में गया तो हमने उस जुलूस का पीछा किया शौचालय लैम्बर्ट और मैंने दरवाजे में एक झीरी में से झाक कर देखा चाचा हेनरी फ्रांस के अपने मेहमानों के साथ टेबल की सबसे सामने वाली कुर्सी पर बैठे थे पूरी मेज सोने और चांदी और रत्नों से सजी थी जैसी मैं अपने घर पर छोड़कर आई थी क्योंकि अब मुझे लैम्बड़ का रहस्य पता था इसलिए अब मैं बहुत जल्दी वेल्स वापस जा सकती थी लेकिन उससे पहले मुझे कुक को ठिकाने लगाना था माय लॉर्ड कुक चिल्लाया मान हॉल में सन्नाटा छा गया अचानक एक पेड़ से जेली की तरह कुक के चेहरे की, की मुस्कान फिसल गई उसने अपने पेट को पकड़ा और मुझे अब तक सुनाई देने वाली सबसे तेज और सबसे घृणित आवाज़ बाहर निकली फट फट फटाक क्षमा करे महाराज उसने अपनी महाराज उसने अपनी बात को दोहराया फट फट फटाक ओह मुझे तुरंत शौचालय की जरूरत है वो रोया और हॉल के किनारे वाले दरवाजे पर पहुंचा वहाँ नहीं चाचा हेनरी चिल्लाए लेकिन बहुत देर हो गई कुक ने शौचालय के दरवाजे को तोड़ डाला शौचालय में उस समय रानी मौजूद थी वो चीख पड़ी मदद करो गार्ड तुरंत मदद करो पहरेदारों ने अपनी तलवारें खींची और कुक को पकड़ने के लिए दौड़े वे मुख्य दरवाजे की ओर भागा जहाँ हम थे मुझे अभी तक गिरफ्त अभी गिरफ्तार मत करो वो चिल्ला जब वो हमारे पास से गुजरा तो उससे एक सड़े नाली जैसी बदबू आ रही थी मुझे शौचालय जाना है कुक वैसे मोटा था लेकिन वो एक तेज कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ादार भी उसके पीछे भागे जब पश्चिम टावर वाले शौचालय के दरवाजे पर पहुंचा तब, तब पहुंचादारों ने उसे पकड़ लिया प्लीज प्लीज प्लीज फट फट फटाक बस मुझे जाने दो फट फट फटाक शौचालय पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया और खींचकर काल को ले गए अरे नहीं नहीं नहीं कुक चिल्लाया आप देखो तुमने मुझे क्या करने के लिए मजबूर किया कुक को देखने का मेरा यह आखिरी मौका था बेशक मैं बहुत ज्यादा समय के लिए वहां नहीं रही जेल से रिहा होने के बाद कुक को निकाल दिया जाएगा मैं बहुत खुश थीम बाकी नौकर अपने के साथ कितने थे। फिर मैंने से कहा। अब जबकि कुक चला गया है तो मैं बहुत खुश हूं एलि लैमबर्ट ने कहा या तुम एक राजकुमार जैसे खुश हो मैंने पूछा खुश वहां सा मैंने लैमबर्ट को यह कभी नहीं बताया कि मैं ट्यूटर थी उसकी सबसे घातक दुश्मन उस शाम मैं अपने कमरे में गई और मैंने अपने कपड़ों का बंडल पैक किया मैं अब गर्म पानी से स्नान मेरा अपना बिस्तर और अपना बेल्स घर जाती थी लेकिन मेरे जाने से पहले मुझे चाचा हैंनरी को लेम्बर्ट सिम्नल के बारे में सच्चाई बतानी थी भयानक सत्य आधी रात को गार्ड मुझे लेने के लिए आए ठीक है, है एलेनोर क्या तुम सच जान पाई मेरे चाचा ने मुझे आग के सामने बैठने के लिए कहा मंदिर ने अपना सिर घुमाया मानो वो मेरे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ मुझे सच पता है मैंने कहा क्या लड़का लिम्बर्ट सिम्नल है या वो प्रिंस एडवर्ड है चाचा ने पूछा क्या आपके पास जल्लाद की कुल्हाड़ी तेज है मैंने पूछा अंकल ने उसके पतले होठों को चाटा हाँ एकदम तेज है मैं मुस्कुराई पर को इसकी आवश्यकता नहीं होगी लैम्बर्ट सिम्नल के पिता ऑक्सफोर्ड में एक वाद्य निर्माता थे ठीक है मैंने सच कहा था क्यों वो एक साधारण लड़का है मैंने कहा धन्यवाद एलोनोर अब वो लड़का जीवित रह सकता है दुनिया देख सकती है कि हम ट्यूडर दृढ़ है लेकिन निष्पक्ष भी है उन्होंने कहा मैंने कॉलकोट्रिक कुक के बारे में सोचा हाँ चाचा हेनरी दुनिया देख सकती है एडवर्ड अर्ल ऑफ वॉर्विक को के बदले में इंग्लैंड का राजा बनना था इसलिए हेनरी ट्विडर ने एडवर्ड को लंदन के टावर में बंद कर दिया था फिर उसने खुद हेनरी सात का ताज पहना हेनरी के दुश्मनों को ऑक्सफोर्ड में ग्यारह वर्षीय शिमिल मिला जो कैद राजकुमार की तरह ही दिखता था उन्होंने उसे प्रिंस एडवर्ड की तरह अभिनय करना सिखाया फिर वे उसे आयरलैंड ले गए जहां उन्होंने एक सेना खड़ी की उन्होंने इंग्लैंड पर आक्रमण करने की योजना बनाई हेनरी को युद्ध में आरा कर उन्होंने लैम्बर्ड सिंहासन पर बैठाया हालांकि वास्तव में उन्होंने ही देश को चलाया लेकिन जब वे चौदह में स्टोक की लड़ाई में हैंनरी की सेना से मिले तब उनकी हार हुई लैम्बर्ड को कैदी बना लिया गया और हेनरी ने उसे अपने महल की रसोई में काम करने के लिए भेजा असली प्रिंस एडवर्ड लंदन के टावर में रहा 12 साल बाद प्रिंस एडवर्ड को टावर से मुक्त करने की साजिश की गई किंग हेनरी कोई भी चांस नहीं लेना चाहते थे उसने असली को डाला। बाजों की देखभाल का काम संभाला शायद एडवर्ड और लैमबर्ट को शिशुओं के रूप में बदल दिया गया इंग्लैंड में कई लोग उस समय इस बात को सच मानते थे अगर लैम्बर्ट को सच्चाई पता भी थी फिर भी जैसा कहानी में लिखा है वो चुप रहा समझदार होने के कारण उसने ट्विटर के साथ कोई पंगा नहीं लिया